मानक हिंदी की वर्णमाला के अनुसार देवनागरी लिपि में 11 स्वर 2 अयोगवाह तो वाह अंग और अहा, तथा 35 व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन और 3 आगत ध्वनियां शामिल हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या कुल 55 है यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे स्वरों की स्वरों की श्रृंखला का पहला स्वर अ। अ कहता है अब मत सो सही समय है इसे न खो पढ़ने में लग जाओ परीक्षा में अव्वल आओ अ से अनार है एक अच्छा फल अभी खाओ कहो न कल। कल पर कोई काम न छोड़ो मेहनत से तुम मुहमत मोड़ो मेहनत का फल है सुखदायक शांति और संपन्नता का दायक आ आ कहता है आन न खोना भारत की तुम शान न खोना तुम फूल हो भारत बगिया की गमकाना महकाना इसका कोना कोना आसे आम फलों का राजा है कभी हरा कभी पीला है सबके मन को भाता है इंद्रासनी फल कहलाता है ई ई कहता है सुनो हमारी मीठी बातें खरी खरी सदा सत्य को तुम अपनाना भूलो को तुम राह दिखाना छल कपट को दूर भगाना प्रेम और शांति फैलाना पेड़ पौधे तुम रोज लगाना माँ धरती होंगी हरी भरी ई कहता है सुनो हमारी मीठी बातें खरी खरी ई से इमली तोड़कर लाया बंदर बंदरिया को खिलाया बंदर बंदरिया को तो मुंह बिचकाए उछल कूद कर नाच दिखाए ई कहता है प्यारे, प्यारे बच्चों बच्चो, सच्ची, सच्ची बातें बाते सुनो हमारी ईश्वर प्रेम उसी से करता जो है प्रेम सभी से करता करता ईश्वर मदद उसी की जो सबकी मदद है करता इसे ईक होता है किसान खेत में बोता है इसी को कहते हैं हम करने सुन लो प्यारे नन्हे मुन्ने चीनी गुड़ की है यह माई प्रेम सिखाओ गन्ने भाई ईख जो गन्ना कहलाती है कोलहू में पेरी जाती है इससे बने चीनी और गुड़ इसमें है कई सारे गुड़ पिलिया की यहाँ एक दवाई चूस चूस कर खाओ भाई कहता है प्यारे बच्चों उल्लू मत कहलाना तुम सोच समझकर काम करना आपस में तुम कभी न लड़ना पढ़ लिख कर बनना होशियार सभी करेंगे तुमको प्यार उल्लू नहीं कहलाओगे सबके प्यारे बन जाओगे उसे उल्लू दिन में देख न पाए लक्ष्मी का वाहन कहलाए रात में निकले घर से बाहर इधर उधर खूब मौज मनाएं जो सीधी बात समझ न पाए बिना सोचे समझे दाँत दिखाए खर्च होने से दिमाग बचाए वह व्यक्ति भी उल्लू कहलाए ऊ कहता है प्यारे बच्चों बड़ों का तुम सम्मान करो सबको दो तुम उचित आदर छोटों को भी प्यार करो ऊसे ऊन भेड़ से पाया जाता जिससे स्वेटर बनाया जाता ठंडक को यह दूर भगाए पूरे शरीर में गर्मी लाए बड़े काम का होता ऊन मम्मी इससे स्वेटर बुन ठंडक को जो दूर भगाए मेरे शरीर में गर्मी लाए री री कहता है नेक बनो पर हित में लग जाओ मानो की तुम सेवा करके सच्चा सुख आनंद पाओ री से ऋषि वह इंसान कहलाए जब तब में जो समय बिताए अहिंसा और प्रेम फैलाए बड़ी इज्जत से देखा जाए ए ई कहता है प्यारे बच्चों सदा देश से प्यार, प्यार करो करके अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे काम देश, देश का ऊंचा नाम करो ऐसे में न फटे बिवाई इसका, इसका ध्यान रखो मेरे भाई साफ सफाई से तुम रहना मान लो बस इतना कहना ऐ कहता है प्यारे, प्यारे बच्चों, बच्चों सुन लो एक काम की बात पेड़ पौधे तुम खूब लगाओ माँ धरती को समृद्ध बनाओ ऐसे ऐनक आँख पर पहना, पहना चाहे यह सब साफ साफ, साफ दिखलाए धूल धूप से आख बचाए दादा दादी को यह भाई ओ ओ कहे मेरी भी सुनो एक दो तीन गिनती गिनो सदा समय पर खाना खाओ ठीक समय पर पढ़ने जाओ कभी ना करो किसी से लड़ाई मिलजुल कर तुम रहो भाई ओसे ओखल में मूसल को तान रजिया कूट रही है धान सभी काम वह खुद ही करती माँ पिता की सेवा करती पढ़ने प्रतिदिन जाया करती अच्छे नंबर लाया करती गुरुजन उसकी करे बढ़ाई बच्चों तुम भी करो पढ़ाई आओ आओ बताए सच्ची बात प्यारी प्यारी मीठी बात सदा सत्य ही बोलो प्यारे झूठा सदा जीवन में हारे से सबको जीतो प्यारे बन जाओगे सबके तुलारे ओसे औरत जा रही बाजार रुपए ली है एक हजार साथ में उसके रानी है रानी की वह नानी है अंग अंक कहता है शिव जैसा वीर बनो तुम वीर बनो प्रताप जैसा महापराक्रमी उनके जैसा ही धीर बनो गांधी जैसा सत्य पुजारी भगत जैसा राष्ट्र पुजारी भारत माँ के सच्चे रक्षक तुम बनो हाँ तुम बनो अंग से अंगूर खा रहा है बंदर बंदरिया को भी खिला रहा पीले हरे अंगूर की महत्ता बंदरिया को बता रहा मीठे अंगूर खुद है खाता खट्टे बंदरिया को खिलाता बंदरिया जब आंख दिखाती खट्टे अंगूर को फेंकने जाती बंदर उसको लगे मनाने मीठा उसको लगे खिलाने मीठा खाकर वह खुश हो जाती तब बंदर को गले लगाती आह आह कहता आहा, है आह न भरना परिश्रम से, से तुम तो कभी न डरना मन, मन लगा, लगा कर करना सब काम तुम पाओगे उचित इनाम अभी, अभी आप सुन रहे थे, थे वर्णों की लगी कविता, कविता वर्णों की इस कविता के रचनाकार हैं प्रभाकर गोपाल पूरिया वाचक स्वर भारतीय परि